नहीं है। ना, की भिन्नता में परिणाम की भिन्नता हेतु है नहीं था नही नहीं, नहीं, नहीं परिणाम की भिन्नता में अक्रम की भिन्नता हेतु है भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं ना कभी क्या है कि कभी परिणाम होता है क्या घट कभी कपाल कभी ये किसके परिणाम है मिट्टी से तो भिन्न भिन्न परिणाम में क्या हेतु है तूँगे? क्रम की भिन्नता ऐसा अच्छा कैसे हो होते कह घटाकार परिणाम कभी कपालाकार परिणाम कभी चूर्णाकार परिणाम पर ये परिणाम किसके हैं मिट्टी के कपालाकार परिणाम चूर्णाकार परिणाम घटाकार परिणाम तो परिणाम की भिन्नता में या भिन्न भिन्न परिणाम होने में क्रमों का भेद हेतु है भिन्न भिन्न परिणाम होने में क्या है तुम वस्कर्मो का है। है। एक धर्मी का एक ही परिणाम हो है ना क्या कह सकता है कि जब धर्मी तो परिणाम भी एक तो उसके लिए बताते हैं एक धर्मी का एक ही परिणाम हो ऐसा प्रसंग आने पर ऐसा प्रसंग आने पर कहा जाता है क्या कहा जाता है कि परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता हेतु है मतलब भिन्न-भिन्न परिणाम होने में क्रमों का भेद हेतु क्रमों का भेद हेतु है अब इसको समझाते हैं जैसे क्या है चूर्ण मृत है ना चून मृत का अर्थ है यहाँ पर चूणाकार मिट्टी पिंडाकार मिट्टी घटाकार मिट्टी इस कपाल मृत है क्या कपालाकार मिट्टी और ये क्रम समझते है ना पहले चूंड होगी चूंड से फिर क्या बनाएंगे पिन, पिन से बनेगा घट, घट भूक कर कपाल और कपाल कर के कर्ण और कौन हो जाएंगे ना कण कर्णा मृत्यु क्रम यो यश धर्म से समानतर वो धर्म सात क्रमा यहाँ देखेंगे यश धर्म से समानतरा या धर्म जिस धर्म के अव्यवहित पश्चात जो धर्म होता है, है? जिस धर्म के अव्यवहित परवर्ती जो धर्म होता है वह उसका क्रम होता है क्रम ध्यान देना जैसे कि ये पास पास रखे ना ये देखो, इसके बाद किसका क्रम इसका, इसका। फिर किसका क्रम इसका। तो आप सोच कर बताइए ये ये क्रम है या क्रम वाला है क्रम वाला है इसके, इसके बाद इसका क्रम इसके बाद इसका क्रम तो ये जो वस्तु है वो क्रम वाली है की क्रम है हाँ उसके लग जाएगा कि जो धर्म है, जिस धर्म के अव्यवहित परवर्ती होता है वह उसका क्रम होता है अब देखो चूण मृत है ना चूर्ण मृत का से चूणाकार मिट्टी है तो अब ध्यान देना चून के बाद में क्या होगा पिंड और पिंड के बाद में क्या होगा घट और घट के बाद में क्या होगा कपाल कपाल विवाद करण होगा तो धर्म यहाँ पर क्या ले लेंगे आप चूण है तो चूण धर्म के अव्यवाहित परवती कौन सा धर्म होगा पिंड धर्म तो जो धर्म जिसकी अव्यवाहित परवती होता है चूण धर्म किसकी अव्यवाहित परवती है नहीं नहीं अव्यवाहित परवती बताया ना ठीक है तो फिर अब तो फिर यो धर्म से चूण धर्म लेंगे की पिंड धर्म लेंगे पिंड धर्म लेंगे कि पिंड धर्म किसके अभी वही प्रवर्ती है चूड़ धर्म के तो वह उसका क्रम है जिसको आपने यहाँ से लिया है ना उसको सात से लेंगे तो यहाँ से किसको लिया है आपने पिंड पिंड़ को।, तो को तो फिर सात से किसको लेंगे पिंड को तो पिंड जो है उसका क्रम है जिसको यश धर्मस्थ से लिया था उसको सस्य से लेना यश धर्मस से किसको लिया था चूण को तो तस्व से किसको लेंगे हाँ तो वह उसका क्रम है तो ध्यान देंगे कि कौन सा धर्म चून धर्म किसकी परवर्ती होता है पिंड धर्म परवर्ती होता है चून धर्म की तो वह उसका क्रम है सबसे किसको लेंगे पिंड धर्म को पिंड धर्म का क्रम है हाँ पुण्य जो है चूर्ण का क्रम है तो चूण का क्रम है मतलब चून क्रम वाला है यही मानना पड़ेगा है ना तो चून के बाद क्रम वाला कौन होगा <districts> तो क्रम हुआ की क्रम वाला हुआ तो यहाँ क्रम शब्द जो है ना क्रम वाले तो भिन्न भिन्न परिणाम होने में क्रम का भेद है, है, मतलब क्रम वाली वस्तु का भेद है, क्रम वाली वस्तु का है, ये मतलब हुआ अच्छा अब चले आगे इसी प्रकार सबको घटा लेंगे आप लोग हाँ यहाँ पर जो या धर्म था ना तो यह धर्म से किसको देंगे पूर्व वाले धर्म को पूर्व को देंगे तो पर वाले को पर वाले को और किसके अभी वही परवती होगा पूर्व वाले से तो साथ लेना ये पर ये क्या होगा पूर्व धर्म का क्रम होगा लग जाएगा क्रम मतलब क्रम वाला अब पिंडा प्रवेश करते पिंड नष्ट होता है घट उत्पन्न होता है इस प्रकार धर्म परिणाम का क्रम है ये पिंड और घट ये क्या है ये मिट्टी के धर्म है ना ये मिट्टी के क्या है ये और मिट्टी है धर्मी मिट्टी धर्मी है पिंड घट चूर्ण कपाल उपकरण ये क्या है उसके धर्म है तो पिंड नष्ट होता है घट उत्पन्न होता है ये धर्म परिणाम का क्रम हुआ तो धर्म परिणाम अब क्या है लक्षण परिणाम ना तो यहाँ पर धर्म बदल गए पहले पिंड था पिंड धर्म था फिर क्या हो गया घट धर्म अच्छा धर्म धर्म में परिवर्तन हो गया ना और आगे लक्षण परिणाम क्रम में क्या होगा कि धर्म में परिवर्तन नहीं होगा लक्षण में परिवर्तन होगा हैं देखो एक देखो मिनट लक्षण परिणाम क्रमा क्या है घटस से अनागत भाववात वर्तमान भावक्रमा की घट के अनागत लक्षण की स्थिति से घट की घट के अनागत लक्षण की स्थिति से वर्तमान लक्षण की स्थिति का क्रम घट की अनागत स्थिति से वर्तमान स्थिति का क्रम ऐसा भी कह सकते हैं ना घट की अनागत लक्षण स्थिति कैसी स्थिति घट की अनागत लक्षण स्थिति से वर्तमान लक्षण स्थिति का क्रम मतलब घट किसी न किसी रूप में है ये मानकर ये मानते हैं ना योगदर्शन में तो घट की उत्पत्ति के घट की उत्पत्ति के पहले घट की स्थिति है तो घटती उत्पत्ति पहले उसकी कौन सी स्थिति है अनागत लक्षण स्थिति कौन सी स्थिति तो घट मतलब धर्म की स्थिति तो है धर्म की कौन सी स्थिति है अनागत लक्षण स्थिति और जब घट हो जाएगा तब तो कौन सी स्थिति होगी वर्तमान लक्षण स्थिति होगी तो घट तो पहले भी है अभी भी है परिवर्तन किसमें हुआ लक्षण में है ननागत लक्षण स्थिति से वर्तमान लक्षण स्थिति हो तो यह हुआ क्या आपका लक्षण परिणाम हुआ ये लक्षण परिणाम का क्रम हुआ क्या हुआ लक्षण परिणाम का लक्षण का परिणाम हो गया अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण हो गया अनागत लक्षण से क्या हो गया तो लक्षण का परिणाम हो गया मतलब लक्षण का परिवर्तन हो गया पंक्ति देखेंगे लक्षण परिणाम क्रम क्या है घट की अनागत लक्षण स्थिति से वर्तमान लक्षण स्थिति का क्रम वर्तमान लक्षण स्थिति का क्रम तथा उसी प्रकार से पिंड की पिंड की वर्तमान लक्षण स्थिति से अतीत लक्षण स्थिति का क्रम जैसे कि पिंड है ना घट बनने से पहले क्या होता है पिंड होता है ना तो जिस समय पिंड है उस समय पिंड की वर्तमान लक्षण स्थिति है और जब घट बन जाएगा तो पिंड की कौन सी स्थिति होगी अतीत लक्षण स्थिति घट बनने से पहले जब पिंड है तो पिंड की वर्तमान लक्षण स्थिति है और जब घट बन जाएगा तो पिंड की कौन सी स्थिति हो जाएगी अतीत लक्षण स्थिति हो जाएगी पिंड की वर्तमान लक्षण स्थिति से अतीत लक्षण स्थिति का क्रम ये क्या लक्षण परिणाम क्रम हुआ ना न अतीत क्रमा अस्थि अतीत लक्षण स्थिति का क्रम नहीं है कोई भी देखो घट की उत्पत्ति के पहले घट की कैसी स्थिति है क्षण स्थिति फिर ऐसी स्थिति होगी वर्तमान लक्षण स्थिति होगी और इसके बाद उसी की अतीत लक्षण स्थिति होगी अब अतीत के बाद है क्या है कि फिर कोई स्थिति कोई जरूरी है मिट्टी से फिर घटी ही उत्पन्न हो मान लीजिए घट अतीत हो गया घट नष्ट हो गया मिट्टी हो गई लेकिन फिर उस मिट्टी से घट ही बने जरूरी है क्या कुछ भी बन सकता है इसलिए क्या है पदार्थ की अतीत लक्षण स्थिति का फिर कोई क्रम होगा अतीत लक्षण स्थिति का क्रम नहीं होगा मतलब अतीत लक्षण स्थिति के बाद कोई क्रम वाली वस्तु आप कह सकते मिट्टी तो मिट्टी हो गई ना घट कर तो घट ही बने कोई गारंटी तो यही मतलब है है क्रम का क्रम का नाम नहीं उस वस्तु की अतीत लक्षण स्थिति का क्रम नहीं होगा इतना ही मतलब है मतलब इतना ये धर्म ही तो पता रहेगा कर वही धर्म दोबारा हो ये नहीं कर यही बात है ठीक कह रहे हैं कि अतीत लक्षण स्थिति का क्रम नहीं है कस्मत किस कारण से कहते हैं पूर्वा पर भाव होने पर अव्यवाहित पर, भाव होने पर होती है या अव्यवहित भाव होता है पूर्वापर भाव होने पर अव्यवहित परवर्तित्व होता है तू अति न तू सा और वह पूर्वापर भाव अतीत का किसी के साथ नहीं पूर्वापर भाव अतीत का किसी के साथ मतलब अतीत पूर्व में हो फिर कुछ पर में हो ऐसा पूर्वापर भाव तू सा का लेना है अर्थ क्या होगा पूर्व पड़ता और पूर्वापर भाव अतीत के साथ किसी का नहीं है अतीत पूर्व दूसरा उत्तर ऐसा नहीं है नहीं अतीत पूर्व दूसरा पर ऐसा कोई होगा तस्मात इसलिए दो लक्षण एवं क्रम दो लक्षणों का ही क्रम है दो लक्षण ध्यान देंगे अभागत लक्षण स्थिति का और वर्तमान लक्षण स्थिति का क्रम है इसी प्रकार वर्तमान लक्षण स्थिति का और अतीत लक्षण स्थिति का क्रम है तथा अवस्था परिणाम क्रमों भी उसी प्रकार अवस्था परिणाम के क्रम को भी जानना चाहिए जा अवस्था परिणाम के क्रम को भी जानना चाहिए जानना चाहिए मतलब है कैसे समझाते हैं अब अग्नव घटक से नूतन घट के नूतन घट के किसी भाग में प्राचीनता देखी जाती है किसी में, क्या है? धीरे धीरे सभी में हो जाती है धीरे-धीरे सभी हो तो प्राचीनता अचानक तो नहीं आती है क्रम से ही होती है ना है ना प्राचीनता अचानक तो नहीं आ जाती क्रम से ही होती है उसको बताते हैं चाहता क्या लेना है पुराणता प्राचीनता क्षण परंपरा अनुमोदिता का अर्थ है की क्षण परम्परा का अनुसरण करने वाली क्षण की परंपरा चलती है एक क्षण दो क्षण तीन छह छह पांच क्षण तो क्षण की परंपरा का अनुसरण करने वाली कौन प्राचीनता और क्षण की परंपरा का अनुसरण करने वाली प्राचीनता क्रम से अभिव्यक्त होती हुई कैसे तो ते ते अभी पहले कोई वस्तु क्या आएगी कम पुरानी रहेगी और बाद में अधिक पुरानी फिर और बाद में और अधिक पुरानी तो क्रम से अभिव्यक्त कौन होती है प्राचीनता प्राचीनता की अभिव्यक्ति कैसे होती है तो वही बताते हैं है और वह प्राचीनता क्षण और क्षण परंपरा का अनुसरण करने वाली प्राचीनता क्रम से अभिव्यक्त होते हुए पराम व्यक्ति मापे पर अत्यंत व्यक्ति को प्राप्त होती है क्रम से अभिव्यक्त होते हुए अत्यंत व्यक्ति को प्राप्त होती है क्रम से अभ्यक्त होते हुए खूब अभिव्यक्त हो जाएगी ऐसा लगेगा बिल्कुल हो गयी धर्म लक्षणाभियाम से विशिष्ट एम तृतीया परिणाम विशिष्टा करते भिन्ना धर्म और लक्षण से भिन्न ये तीसरा परिणाम है कौन तीसरा कौन है? अवस्था परिणाम अवस्था ही है ना अच्छा विशिष्टा करते भिन्ना की धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम से भिन्न या तीसरा परिणाम है विशिष्टा करते भिन्न अवस्था परिणाम ते एते क्रमा धर्म धर्मी भेदे सती प्रतिलब्ध स्वरूपा से ए क्रमा तो यहाँ पर क्रम से ले लेंगे ना आप वही वही अब अव्यवाहित परवर्ती वही पर में आने वाले धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप क्रम यहाँ टीकाकारों ने लिया है कौन तो धर्म लक्षण और अवस्था क्रम ये धर्म लक्षण तथा अवस्था ये क्रम वाले होते हैं ना धर्म लक्षण और अवस्था कैसे होते हैं क्रम जैसे चूण धर्म पिंड धर्म घट धर्म ये कैसे क्रम वाले हैं तो क्रम वाले होने से उनको क्रम कह दिया किसको धर्म को लक्षण को और क्योंकि ऊपर क्रम का से क्रम वाला बताया था क्रम कार्य क्रम विशिष्ट किया गया था तो क्रम वाले यही है धर्म लक्षण और अवस्था इसलिए क्रम से धर्म लक्षण और अवस्था को ले लिया दे देंगे क्रमा धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप क्रम धर्म धर्मी का भेद होने पर ज्ञात स्वरूप वाले होते हैं प्रतिलब्ध स्वरूपाकर है ज्ञात स्वरूप वाले ज्ञात स्वरूप वाले कौन होते हैं क्रम ज्ञात स्वरूप वाले कौन होते हैं क्रम hmm. क्रम का मतलब यहाँ पर क्रम वाली वस्तु अर्थात धर्म लक्षण और अवस्था धर्म लक्षण जैसा अवस्था ये ज्ञात हुए स्वरूप वाले होते हैं ज्ञात स्वरूप वाले कौन होते हैं धर्म लक्षण और अवस्था जैसे धर्म हो गया चूर्ण पिंड घट कपाल क्या हो गए धर्म हो गए और लक्षण जैसे क्या है उसकी अतिथिकालीन स्थिति वर्तमान कालीन स्थिति ये क्या हो गया लक्षण हो गया अवस्था क्या हो गया निसंता और ये अवस्थाएं हो गई तो ये अवस्थाएं ज्ञात स्वरूप वाली होती हैं यही मतलब है ना नाते क्रमा मतलब धर्म लक्षण तथा अवस्था ज्ञात स्वरूप वाले होते हैं कब धर्म धर्मी का धर्मी में क्या रहता है धर्म है ना घट धर्मी है उसमें कौन सा धर्म रहेगा पर चूण धर्म फिर धर्म फिर घट धर्म फिर कपाल धर्म कर्ण धर्म में ऐसा है तो अब ध्यान देंगे ते, ते लेना है कौन कौन क्रम ते धर्म लक्षण अवस्था ले लेने, लेंगे ये धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप क्रम धर्म धर्मी का भेद होने पर ज्ञात स्वरूप वाले होते है लगभग अब कहते हैं धर्मो धर्मी भगवती अन्य धर्म स्वरूप अवेक्षा धर्मी भगवती देंगे, मिट्टी धर्मी है उसका धर्म कौन है क्रम से कौन दो आप इस प्रकार समझेंगे कि मिट्टी से कहते ना मिट्टी से चूर्ण बन गया तो मिट्टी धर्मी हो गई और चूर्ण क्या हो गया अच्छा और फिर क्या कहेंगे कि अब क्या बन गया मिट्टी से घट बन गया तो मिट्टी धर्मी हो गई घट नहीं पहले तो चूंड बन गया ना मिट्टी से मिट्टी से चून बन गया तो कहेंगे मिट्टी हो गए, धर्म हो गया, धर्म हो गया। और जब कहेंगे अब क्या बन गया पिंड बन गया तो पिंड हो गया धर्म और मिट्टी क्या हो गई और जब घट बन गया तो धर्म कौन हुआ और धर्मी कौन हो गया अब इसी को चुना देखो जैसे मिट्टी से चून हो गया ना तो चूण धर्म मिट्टी धर्मी अब चून से क्या हो गया पिंड हो गया तो यहाँ पर पिंड क्या हो गया धर्म मिट्टी धर्मी है ना लेकिन क्योंकि पिंड से धर्म हुआ है पिंड से क्या हुआ है घट से क्या हुआ है इसलिए घट की अपेक्षा पिंड को धर्मी कह सकते पिंड से घट हुआ है पिंड से इसलिए घट की अपेक्षा पिंड को क्या कह सकते हैं वास्तव में धर्मी तो मिट्टी ही है सब जगह लेकिन उन्हें धर्म की उत्तर धर्म की अपेक्षा पूर्व धर्म को क्या कह सकते हैं यही बात कही जाती है धर्मों की धर्मी भगवती अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से धर्म भी धर्मी होता है।, दर्म है अन्य धर्म उत्तर उत्तर के स्वरूप की अपेक्षा से धर्म भी धर्मी होता है अन्य धर्म कौन होगा उत्तर धर्म उत्तर धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से पूर्व धर्म भी क्या हो जाता है धर्म पंक्ति लगेगी अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा अन्य धर्म को उत्तर धर्म उत्तर धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से धर्मों की धर्मी बहुत तो पूर्व धर्म भी धर्मी हो जाता है उत्तर धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से पूर्व धर्म भी धर्मी हो जाता है अब ध्यान देना तो धर्म धर्मी अभी पहले आया था धर्मधर्मी का भेद होने पर ज्ञात स्वरूप वाले होते हैं कौन धर्म लक्षण और अवस्था अभेद माना है ना आप भी कहते हैं यदा तू परमार्थता की जब वास्तव में धर्मिदचारा वास्तव में धर्मी में धर्म का अभेद कथन होता है वास्तव में कौन है धर्मी तो धर्मी में धर्म का अभेद कथन होता है देखे उत्तर धर्म की अपेक्षा पूर्व धर्म को क्या दे दिया धर्मी तो यहाँ पर धर्मी में किसका अभेद कथन हुआ अरे एक मिनट तो तो बनी बनी नहीं ये जब पर धर्मिनी अभेदो कह रहा है ना कि धर्मी में धर्म का अभेदोश्यार होता है मतलब धर्मी, धर्मी, धर्मी को धर्म में अभेद से कहा जाता है धर्मी को धर्म में अभेद से कहा जाता है ध्यान देना धर्मी को धर्म अभेद से कहा जाता है इसका मतलब अभेद अभेद से क्या कहते धर्म पर है क्या वो धर्मी है क्या वो तो ध्यान दे सकते जैसे धर्मी मुख्य रूप से तो मिट्टी ही है मुख्य रूप से धर्मी क्या है यदि उसको अभेदो उपचार से कोई क्या कह दे उसको भी धर्म कह दे उसको भी क्या कह दे तो मिट्टी जो तो धर्मी है उसको कोई धर्म कह दे तो ये मुख्य रूप से कसम होगा कि ये उपचार से होगा उपचार मतलब गौण फ्री होगा समझ में मिट्टी सबकी अपेक्षा धर्मी ही है लेकिन फिर भी उसको उपचार से कोई क्या गए धर्म तो यही कहते हैं कि जब वास्तव में वास्तव में कौन है धर्मी वास्तव में धर्मी में धर्म का अभेद कथन होता है धर्मी में धर्म का अभेदो उपचार होता है तो तद करते अभेदो उपचार के द्वारा अवेदोपचार के द्वारा धर्म वह धर्मी ही धर्म कहा जाता है वह धर्म स्थाप लेना है धर्मी वह धर्मी ही धर्म कहा जाता है तो जब धर्मी को धर्म कह देंगे तो कदा करते सब अयम एकत्व क्रमा प्रत्यो भास्ते, तब एकत्व प्रतीत होता है एकत्व प्रतीत होता है मतलब धर्मत्व कैसे अच्छा तब एक निक्रम प्रतीत होता है एकत्वेन से हम ले लेंगे यहाँ पर धर्म धर्मी को क्या कहेंगे उपचार से धर्म कहेंगे ना तो धर्म तो धर्मी ही क्या कहा जाएगा धर्म धर्मी ही क्या कहा जाएगा अच्छा जब धर्मी ही धर्म कहा जाएगा तब एकत्व ही क्रम प्रतीत होता है मतलब एक रूप से ही क्रम प्रतीत होंगे तब धर्म धर्मी अलग अलग नहीं हुए ना तो सभी परिणाम किसके कहे जाएंगे धर्म किस के किसके कहे जाएंगे हाँ तब एकत्व ही क्रम प्रतीत होता है कैसे प्रतीत होगा वो एक प्रतीत होगा एक संग व्याख्याओं में देखो व्याखिया कौन सी व्याख्या आपकी बताइए धर्म है ना चित्त के दो धर्म है परिदृष्टा है क्या अपरिदृष्टा है, है क्या चित्त के दो धर्म है परिदृष्ट और अपरिदृष्ट चित्त के दो धर्म परिदृष्ट कर अनुभूत अनुभव में आने वाले और परिदृष्ट कर अनुभूत अनुभव में न आने वाले तो चित्त के जो धर्म है परिदृष्ट कर है ज्ञात अनुभूत अनुभव में आने वाले और अपरिदृष्ट कर के अनुभव में न आने वाले अज्ञात तो यहाँ परिदृष्ट कर प्रत्यक्ष भी सकते हैं और अपरिदिष्ट का क्या होता है अप्रत्यक्ष तो चित्त के जो धर्म प्रत्यक्ष होते हैं मतलब अनुभव में आते हैं और कुछ धर्म ऐसे है में नहीं आते हैं तो कौन से धर्म परिजिष्ट है कौन से अपरिजिष्ट है तो बताते हैं तस्वीर में प्रत्यात्मका परिष्ट कि वृत्ति रूप धर्म परिजिष्ट है कि जो भी चित्त की वृत्ति होगी वो हो, कभी अज्ञात होकर रहेगी तो इसमें प्रत्यात्मका क्या वृत्ति रूप धर्म परदिष्ट है मतलब ज्ञात होते हैं या अनुभूत होते हैं अंधों में आने वाले होते हैं ध्यान देंगे जो वृत्ति रूप धर्म है ना तो जैसे सुख क्या है कि की वृत्ति धर्म सुखाकार वृत्ति वृत्ति है ना घटाकार धर्म है घटाकार वृत्ति घट ज्ञान है पटाकार वृत्ति क्या है पट ज्ञान है तो कहते हैं कि वृत्ति रूप धर्मों में आते हैं और वृत्ति रूप होने से पहले वो धर्म रहते कि नहीं रहते सब कुछ पहले से विद्यमान है ना सत्कार तो वृत्ति रूप धर्म में वृत्ति रूप होने से पहले रहते किस रूप से रहते चित्त के रूप से किसके रूप से चित्त रूप से देखते हैं तो वही कहते है तो से हैं वस्तु वर्तमान धर्म अपदृत होते हैं मतलब तो अज्ञात होते हैं चित्त रूप से विद्यमान धर्म कैसे होते हैं अज्ञात होते हैं अनुत होते हैं और जो दृष्टि रूप धर्म कैसे होते हैं अन्भुत होते हैं ठीक कहा है है, तो ऐसा आप समझ वृत्ति रूप धर्म तो में आते हैं, और लेंगे जैसे की घट उत्पत्ति के पहले में रहता है मृति में तो वो धर्म उत्पत्ति के पहले रहता है चित्त में तो आपका मतलब चित्त रूप से वर्तमान नहीं कहना चाहिए तो ऐसा कह सकते है आप कि वृत्ति रूप से वृत्म तो होते हैं। और वस्तु मात्रात्मक अर्थ कर देंगे वृत्ति रूप होने से पहले धर्म अज्ञात रहते हैं ऐसा बढ़िया हो गया ना क्या वृत्ति रूप होने से पहले धर्म कैसे होते हैं अज्ञात्रे थी। अज्ञात्रे थी। या वृत्ति रूप ना होने वाले धर्म क्या कहेंगे रूप ना होने वाले धर्म कैसे होते हैं अज्ञात वृत्ति रूप ना होने वाले धर्म अज्ञात है। होते हैं या आनंद होते हैं जो जो अज्ञात जी हाँ जी उसके पहले वृत्ति रूप होने से पहले और जब वृत्ति रूप का खत्म हो गयी तब भी आगे भी की ठीक बात मतलब ये वृत्ति रूप से भिन्न वृत्ति रूप होने से पहले अवधगी वृत्ति वृत्ति रूप धर्मों से भिन्न अनूत होते हैं ये बात ने ठीक कहा अचित रूप कहना तो औपचारिक है है ना मुख्य नहीं है ते क्या सब कथा एवं भवं और वे सात प्रकार के ही होते हैं कौन धर्म कौन धर्म लेना है अनुमान प्रापित वस्तु मात्र सदभाव अनुमान से ज्ञात होने वाले नहीं, अनुमान से ज्ञात प्राप्त करते ज्ञात अनुमान से ज्ञात वस्तु मात्र अस्तित्व वाले अनुमान से ज्ञात वस्तु मात्र अस्तित्व वाले का मतलब है के अस्तित्व वाले अनुमान से ज्ञात के अस्तित्व वाले धर्म सात प्रकार के ही होते हैं। जैसे ध्यान देंगे अभी मान लीजिए राग हुआ तो ये राग कैसा है, है। अभी, अभी कि नहीं है नहीं तो आता ही नहीं पहले भले ही अन था, था, था तो नहीं तो आता ही नहीं तो अब क्या है यहाँ पर वस्तु मात्र सदभा की कर अनाभिव्यक्त अस्तित्व वाले तो पहले उनका अस्तित्व था लेकिन कैसा था अभिव्यक्त नहीं है ना तो अनभिव्यक्त अस्तित्व वाले और जो अनिव्यक्त अस्तित्व वाले हैं वो किससे ज्ञात होते हैं अनुमान से अनुमान करते हैं कि अभी राब हुआ है इसका मतलब पहले भी फायदे था नहीं तो प्रगत होता तो अर्थ हो जाएगा अनुमान से ज्ञात से अनिव्यक्त अस्तित्व वाले वे धर्म सात प्रकार के ही होते हैं ठीक है अनुमान से ज्ञान से अन्यक्त अस्तित्व वाले हुए धर्म सात प्रकार के ही होते हैं अच्छा तो इसका मतलब दूसरे बाले लिया है यहाँ पर प्रत्यात्मक को नहीं लिया है हैं? अब देखना प्रत्यात्मक को नहीं लिया है क्योंकि दर्शन वर्जिता कहा है न कार्य स्वरूप में दर्शन वर्जिता कहा है लगाइए निरोध निरोध कर धर्म है निरोध समाधि भी किसका धर्म है हाँ तो ये देखिए दे, निरोध समाधि धर्म से लेना धर्म यहाँ पर धर्म कर है पूर्ण और अधर्म ये पाप का उपलक्षण है धर्म कार्य फूल है और ये किसका उपलक्षण है ये आपका तो निरोध अर्थ निरोध समाधि और धर्म का हो गया धर्मा धर्म निरोध समाधि और धर्मा धर्म शब्दों पर ध्यान देना दर्शन पर चिता अर्थ है यहाँ पर ये मतलब प्रत्येक रूप धर्म से भिन्न वृत्ति रूप धर्म से भिन्न मतलब अनुभव में ना आने वाले अनुभव में ना आने वाले मतलब दिखाई न पड़ने वाले दिखाई देने वाले धर्मों से भिन्न अनुभव में आने वाले धर्मों से दर्शन करते अनुभव में आने वाले धर्मों से भिन्न कौन वो वाले उनको बताते हैं अनुभव में आने वाले धर्मों से निरोध समाधि और धर्म से चलिया है पूर्ण पाप और संस्कार तो निरोध समाधि जो है ना वो समाधि काल में निरोध का अनुभव होगा अनुमान की बात पता चलेगा ना तो निरोध समाधि और पूर्णपाप पूर्ण पापों को कहते हैं आप पूर्ण पाप अनुभव में आते हैं प्रत्यक्ष ना। ना। संस्कार जो अनुभव से जन्म है और स्मृति का हेतु है ना तो स्मृति होता है संस्कार से ठीक है तो ये भी क्या है? तर, ये अनुभव में आने वाले धर्मो से भिन्न है संस्कार निरोध का हुआ निरोध समाधि पूर्ण पाप और संस्कार और परिणाम चित्त का जो परिणाम प्रशिक्षण होता रहता है न क्षण कभी घटाकार परिणाम कभी पटाकार परिणाम तो करना पर कैसे परिणाम होता है पता नहीं चलता है और क्या हुआ आपका जीवनम जीवन करते यहाँ पर जीवन का हेतु प्रश्न जीवन का हेतु प्रश्न जीवन मतलब क्या यहाँ पर प्राण संचार प्राणों का संचरण ही तो जीवन है प्राणों का संचार ही क्या है जीवन है जीवन तो करके जीवन का हेतु भूत प्रश्न मतलब प्राणों के संचार का हेतु भूत प्रयत्न ये प्रयत्न हम कर रहे हैं इंसान भो में आता है एं? जीवन क्या है प्राणों का संचार जो प्रतिक्षण हो रहा है यही तो क्या है आपका जीवन है, है। प्राणों का संचार ही क्या है प्रश्न जीवन है प्राणों का संचार क्या है जीवन है, जीवन है। अब ये प्राणों के संचार का हेतु हेतुभूत प्रश्न हम कर रहे हैं ऐसा समझ नहीं आता है तो भी वो भी नहीं आता है तो जीवन कार है जीवन का हेतु प्रयत्न जीवन का क्या है जीवन का एक प्राण संचार का ये भी नहीं आता है और किसका गर्म है पर तो वाले, में वाले। वो उसमें जो है ना न्याय शास्त्र में तीन प्रकार के प्रश्न कह रहे हैं क्या वेद प्रश्न हाँ बोलो को? नहीं जीवन न्याय शास्त्र में कहा है तो वहाँ तीन प्रकार के प्रश्न कौन कौन कह हैं तो संस्कार इस, तो तीन प्रकार के वेदना और प्रश्न जीवन योनी प्रश्न कहा है, है कहा है ऐसा ये आया है, जीवन योनी प्रश्न भी किसका धर्म है आत्मा का इन्हो यहाँ चित्त का मानना वेदांत में बोलते हैं वो प्रश्न ईश्वर करता है न तो वो आत्मा का धर्म है कि आत्मा तो कोई करता नहीं उसको जीव भी ऐसा क्या है वो तो गेदर्थ धर्म मानते है तो ईश्वर काम है अच्छा यहाँ जो है चिट्ठी का धर्म गया जीवन का अर्थ है जीवन का हेतु रखने या प्राण संचार का हेतु रखने और चेष्टा कर चेष्टा कर समझेंगे कैसे देखिए अब रूप आप देखते है ना तो चक्षु चक्षु रूप को देखती है तो देखने की क्रिया होगी ना रूप को देखती है ना तो रूप देखने की क्रिया ये किसने है चित्र और क्या है शब्द सुनने की क्रिया जाने की क्रिया ये क्रियाएं बच जाएंगे हमारी बिना क्रिया के जो है ना आप खुलेगी नहीं खुलेगी अच्छा तो ये जो क्रियाएं है ना तो ये ये जो इंद्रियों ये जो क्रियाएं हैं ये क्रियाएँ किसकी है ये चित्र ये मतलब एक इस क्रिया को पता चलता है की हमारे चित्र में हो रही है तो ये क्या है कि दर्शन वर्जित है अनुभव लाने वाले धर्म से घिन है चेष्टा हो गई ना और शक्ति शक्ति का मतलब तो कोई सामर्थ्य ये भी किसका धर्म है ये चित्त का धर्म है तो ये अच्छा अब ये चेष्टा और क्या हो गया शक्ति शक्ति भी जो है ना एक है ये ये किसका धर्म हो गया सब तो ये चित्त का निरोध धर्म संस्कार परिणाम जीवन का हेतु प्रश्न क्रिया और शक्ति ये चित्त के धर्म में दर्शन वर्जित है मतलब अनुभव में आने वाले धर्मों से और अनुमान से का ज्ञान होता है अब आप हाँ बता रहे हैं शक्ति किसको कहेंगे चित्त की जो है ना वो अनागत लक्षण गत तो लक्षण को शक्ति कहेंगे वर्तमान लक्षण को शक्ति कहेंगे और अतीत लक्षण को क्या कहेंगे सकती कहेंगे। जैसे अभी अभी जो है ना है, ना उत्थान काल में तो समाधि की स्थिति चित्त अभी उत्थान में है तो अभी चित्त जब भी उत्थान उत्थान में है तो इसमें निरोध की स्थिति कैसी है इसको कल फिर पूछ लेना है ना कल आप पूछ लीजिएगा है ना, ना? आरम थोड़ा तो तो तो देखो ये कल बताएंगे अतो योगिना उपासन से भुभुता प्रतिपत्ते संयम विषया उपक्षिपे इसके अनंतर उपात सर्व साधना से योगी ना हा कि सभी साधनों को संपन्न उपात साधन है ना साधन से न लेना अंग जो योग के अंग है ना तो योग के सभी अंगों को संपन्न करने वाले योगी का तो योग के सभी अंगों का अनुष्ठान संपन्न करने वाले योगी योगी के योग के सभी अंगों का यम से लेकर समाधि तक अंग है ना तो योग के सभी अंगों साधन का अर्थ क्या है अंग योग के सभी अंगों को संपन्न करने वाले योगी के के लिए योगी के जिज्ञासित अर्थ की सिद्धि के लिए संयम का विषय प्रस्तुत किया जाता है संयम का विषय प्रस्तुत किया जाता है तो परिणाम ज्ञानम तीनों परिणाम में संयम करने से अतीत तथा अनागत पदार्थों का ज्ञान होता है तीन परिणाम धन परिणाम लक्षण परिणाम और तस्था परिणाम ओम पूर्णमद